शिवानंद स्मृति संग्रह परम पूज्यपाश श्री महापुरुष महाराज का स्मृति चयन सिलचल प्रदेश में प्रबल बाढ़ आई सेवा कार्य के लिए जाने को आज्ञा लेने महापुरुष जी के कमरे में मैं उपस्थित हुआ तीसरे पहर का समय था उस समय भी गर्मी थी वर्षा होने वाली थी महापुरुष जी अपनी घाट पर विश्राम कर रहे थे उनके कमरे के द्वार पर खड़े होकर सेवक से दर्शन की इच्छा प्रकट की उन्होंने महापुरुष जी के समीप मेरी इच्छा व्यक्त की सुनते ही वह शीघ्र उठकर मेरे सामने आ खड़े हुए और अत्यंत करुण स्वर से बोले बेटा तुम लोग वहाँ जल्दी जाओ वहाँ के लोग बहुत ही कष्ट पा रहे हैं उनके घर द्वार बह गए हैं सिर रखने का स्थान नहीं है पेट में अन्न नहीं है पहनने को कपड़े नहीं हैं वे असीम दुर्दशा में पड़े हुए हैं समाचार पत्रों से ये बातें जानकर मैं बहुत ही सोच में पड़ गया हूँ चिंता से रात में नींद नहीं आती तुम लोग जल्दी जाओ जाकर अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सेवा करो अपने जीवन को सार्थक बनाओ उन्हें विपत्तियों से बचाओ हम लोग चुपचाप खड़े रहकर उनका करुणायुक्त चेहरा देख रहे थे तथा अपूर्व सहानुभूतिपूर्ण बातें सुन रहे थे ऐसा लग रहा था मानो वह बाढ़ पीड़ितों के कष्टों का अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं हमारे हृदय में भी उस वेदना का स्पर्श मिल रहा था कहते कहते वह एकदम स्तब्ध हो गए केवल सामने की ओर एकटक देखते ही रहे कमरा सुनसान था हम लोग चुपचाप खड़े थे क्षण भर में उनका मुखमंडल प्रसन्न तथा उज्जवल हो उठा। हमारी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, मां जैसे एक भयंकरी षणा खडमुंडारणी है वैसे ही दूसरी ओर दयामयी स्नेहपूर्ण तथा वर और अभय देने वाली है देखो एक और बाढ़ से बह जाने के कारण लौकिक की दुर्दशा का अंत नहीं है दूसरी ओर अनेक मनुष्य उनकी सेवा करने के लिए रुपये पैसे और वस्तुएं लेकर दौड़ते हुए आ रहे हैं वही सत्य है जय मां, जय मां। महापुरुष जी ने हृदय से हमें आशीर्वाद दिया हमारा हृदय पुलकित हो उठा मन में बल और भरोसा लेकर हम लोग सेवा कार्य के लिए चल पड़े इस सेवा कार्य के संबंध में एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात याद आई दिन के दुख का का का अपने मन में में अनुभव करना ही सेवा कार्य प्रेरणा का मूल है और उसी से स्वार्थ तथा चित्त शुद्धि होती है और वही निष्काम कर्म योग की सार्थकता है पूज्यपात महापुरुष जी महाराज द्वारा लिखित उद्बोधन पत्रिका के किसी पुराने अंक में एक बार का रोगी और दूसरी बार का रोजा नामक लेख प्रकाशित हुआ था इस लेख में प्रसंग के प्रमाण स्वरूप एक घटना जो काशी रामकृष्ण मिशन शिवाश्रम ने घटित थी पढ़कर हम मुग्ध हो गए अनेकों की धारणा है कि काशी रामकृष्ण मिशन तथा काशी अद्वैत आश्रम की प्रारंभिक अवस्था में महापुरुष जी की महाराज ध्यान धारणा और शास्त्र अध्ययन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में मनि नहीं देते थे वास्तव में वैसा नहीं था वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान धारणा आदि के साथ साथ प्रचार कार्य शिक्षा सेवा आदि सभी प्रकार के जनकल्याणकारी कार्यों में भी सदा सहायता देते थे काशी का राम कृष्ण मिशन शिवाश्रम उन्हीं के उत्साह प्रयत्न और पोषण से आरंभ में परिपुष्ट हुआ था उन्होंने ही पहले पहल हिंदी में प्रचार के लिए शिकागो वक्तृता स्वामी शिष्य संवाद आदि पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित कराया था उन पुस्तकों की सहायता से ही स्थानीय हिंदी भाषी लोगों में श्री ठाकुर की महिमा के प्रचार का श्री गणेश हुआ था हिंदी भाषी लोग उनकी कृपा पा सके थे उनमें दो सन्यासी भी थे महापुरुष जी अद्वैत आश्रम में स्थानीय हिंदी भाषी निर्धन छात्रों के लिए एक निशुल्क पाठशाला भी चलाते थे कंखल में पूजनी कल्याणानंद जी से सुना है कि वहाँ के सेवाश्रम की आर्थिक स्थिति देखकर कर महापुरुष जी स्वेच्छा से दो बार धन संग्रह के लिए निकले थे एक बार देहरादून अंचल में और दूसरी बार मेरठ की ओर कणखल सेवाश्रम के ठाकुर मंदिर में श्री श्री महापुरुष महाराज ने श्री श्री ठाकुर और मां के पट की प्रतिष्ठा की थी इस विषय का उल्लेख कर कल्याण महाराज ने कहा था यहां के सन्यासी गण ने आश्रम में ठाकुर मंदिर के भीतर पूजा के आसन पर किसी स्त्री का चित्र रखने में आपत्ति उठाई फलतः बाहर से आए हुए कुछ साधु कार्यकर्ताओं ने माँ के पट को आसन से हटा दिया बाद में उसे दीवाल पर टांग दिया गया महापुरुष जी उस समय काशी में थे इस गड़बड़ी का समाचार पाकर वह कलखल -कल चले आए और ठाकुर मंदिर में जाकर प्रणाम करके उस पट को दीवाल से उतारकर पुनः आसन पर स्थापित किया उसके बाद इस विषय में किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ उड़ीसा में भयंकर दुर्भिक्ष फैला रामकृष्ण मिशन का सेवा कार्य आरंभ हो गया वहाँ और अधिक कार्यकर्ताओं को भेजने के लिए पत्र पर पत्र आने लगे किंतु मठ में सेवकों का अभाव था सभी के नित्य और अनियमित नित्य और नियमित कार्य है पुजारी ज्योतिर्मयानंद जी ने पूजा के लिए दूसरा मनुष्य मिल जाने पर सेवा कार्य के निमित्त जाने की इच्छा प्रकट की सुनकर महापुरुष जी ने कहा अच्छी बात दूसरा पुजारी न मिले तो मैं ही श्री श्री ठाकुर की पूजा करूंगा। उसे भेज दो पांच साधु कर्मी मठ में रहने से ही मैं मठ के सारे काम का चला लूंगा। बाकी सब लोग सेवा कार्य के लिए चले जाए वहां कार्यकर्ताओं का विशेष प्रयोजन है बाद में काम की कुछ अदला बदली करके मठ के नृत्य कर्म की व्यवस्था कर ली गई इससे महापुरुष जी को स्वयं पूजा करनी पड़ी किन्तु उस समय उनके उत्साह और उद्यम ने दूसरों को तीव्र प्रेरणा दी थी इस सेवा कार्य में मिशन के मान्य पृष्ठपोषक तथा दूसरों के दुख में सदा सहायक महामना महेश चंद्र भट्टाचार्य ने गुप्त रूप से सारा खर्च चलाया था उत्तराखंड में एकांत निवास और साधन भजन के लिए महापुरुष महाराज का प्रचुर उत्साह और प्रेरणा मिलती थी किंतु बहुत दिनों तक आश्रम के बाहर स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा पूर्वक रहना वह एकदम पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसमें अनेक विपत्तियों की संभावना थी इसके अतिरिक्त उन दिनों भेजधारी साधु समाज में जो प्राचीन ढंग की परिपाटी तथा जीवन यापन की शैली प्रचलित थी साधु लोग प्रायः उसी ओर झुक जाते थे इसी से महापुरुष अपने मठ के साधुओं के लिए बहुत दिनों तक आश्रम के बाहर रहना पसंद नहीं करते थे जिन्हें वह बाहर रहने की आज्ञा देते उन्हें भी इस विषय में सावधान कर देते थे उनका कहना था कि भगवत भगवतपरायणता और परार्थ परता ये दोनों मनुष्य के श्रेष्ठ आदर्श हैं अपने आराम के लिए भोजन स्थान की चेष्टा तो निम्न श्रेणी के प्राणी भी करते हैं मनुष्य यदि उन विषयों के लिए लालयित हो तो उसमें और पशु में क्या भेद रहेगा बेटा श्री ठाकुर की कृपा से तुम्हें वैसी कुमति न हो साधन भजन की उन्नति के विषय में पूजनी महापुरुष महाराज की सूक्ष्म दृष्टि की दो घटनाएं यहां उल्लेखनीय हैं मठ के एक साधु बहुत ध्यान धारणा करते थे वह बहुत समय तक एक ही आसन पर स्थिर होकर बैठे रहते थे इस कारण मठ के सभी लोग उनका आदर सत्कार करते थे उनके दैनिक काम भी घटा दिए गए थे जिससे वह साधन मार्ग में क्रमशः अग्रसर हो सके किंतु महापुरुष जी उनकी शैली पसंद नहीं करते थे उन्होंने कहा था वह बहुत देर तक बैठा रहता है सही किंतु वह आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण नहीं है यदि ध्यान धारणा से कुछ उच्च भाव की उपलब्धि न हो तो केवल चिंता शून्य ध्यान का फल अधिक दिनों तक स्थायी नहीं होता बाद में उस साधु का चित्त विक्षेप दिखाई पड़ा इससे महापुरुष महाराज जी की इस बात का आशय हमारी समझ में आ गया एक दूसरे साधु उत्तराखंड में वेदांत के अद्वैतवाद संबंधी ग्रंथ पढ़कर एक ब्रह्मज्ञानी का सिद्धांत कुछ जानकर लोगों में उसका प्रचार करते थे वे कहते थे कि मुझे ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान हो गया है पत्र द्वारा उन्होंने महापुरुष जी को भी अपने ब्रह्म तत्व एवं ब्रह्म ज्ञान की बात बताई कुछ समय के बाद जब वह साधु मठ में आए तो महापुरुष जी ने उनसे पूछा कहो जी क्या तुम्हारे मन में एकदम कोई संदेह नहीं है उत्तर में साधु ने स्वीकार किया कि अंतर के अंतस्थल में थोड़ा बहुत संदेह है सुनकर उन्होंने कहा तो अभी तुम्हें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक कितना ही विचार आलोचना अथवा योग व में श्लोक कंठस्थ करो और विचार से ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या आदि का निश्चय करो पर इससे ब्रह्म ज्ञान केवल बातों में ही रहता है इस विषय में महापुरुष जी विशेष रूप से अनुभव प्राप्त थे अतः वह हम लोगों को सावधान कर देते थे जिससे साधु लोग त्याग एवं संयम के ऊपर स्थित रहकर शास्त्र अध्ययन के द्वारा सत्य की अनुभूति करने की चेष्टा करें पूजनीय बाबू राम महाराज की महासमाधि के पूर्व से ही महापुरुष जी ने मठ का कार्यभार ले लिया था उस समय वह मठ के साधुओं के साधन भजन और शास्त्र चर्चा आदि के लिए विशेष आग्रहान्वित रहते थे उनका अपना जीवन भी वैसी ही था इस कारण समय समय पर वह कठोर व्यवहार भी करते थे जिससे साधुओं के प्रतिदिन के साधन भजन एवं कार्यों में बाधा ना हो मठ के भीतर अधिक मनुष्यों की भीड़ ना हो उत्सव पर्व और भंडारे का आडंबर बढ़कर यह मठ वैष्णवों के ठाकुर द्वारे में परिणित न हो जाए इसके लिए सबको वह सावधान कर देते थे शुद्धाचार से सरल और पवित्र भाव से स्वच्छता के साथ ठाकुर सेवा जप ध्यान शास्त्राध्ययन मीमांसा आर्थ एवं पीड़ितों की यथाशक्ति सेवा और निष्कपट भाव से मौन रहकर साधना में जीवन बिताने की वह शिक्षा देते थे जिससे साधु लोग श्री ठाकुर और स्वामी जी के यथार्थ आदर्श के अनुसार दिन प्रतिदिन अंतर्मुख होते जाए साथ ही इस सबके लिए वह उसी ढंग से अपना स्वयं का जीवन भी व्यतीत करते तथा उपदेश देकर सबको सचेत रखते थे इस प्रकार जब क्रमशः उनका अंतर्मुख विशाल हृदय लोगों के सन्मुख प्रकट हुआ तो उस समय उनके जीवन में निष्काम अहेतुक प्रेम के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवाह भी प्लावित हुआ जिसे देखकर कर सब लोग मुग्ध तथा आश्चर्यचकित हुए